कुष्ठ रोग का निदान बताते हुए कहते हैं धनमंत्री भगवान कि उपर्युक्त जितने भी कुष्ठ हैं उनमें से जो कुष्ठ अस्ति मज्जा और सुक्राणों में प्रविष्ट हो गया है वह कुष्ठ भी असाध्य है जो कुष्ठ मेरागत है और जो स्नायु अस्ति एवं मांस में पहुंच गया है वह अधिक कष्टसाध्य नहीं है जिस कुष्ठ का जन्म वह कष्ट साध्य नहीं होता सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो जाती है त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के ऊपर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है जिसमें रूक्षता आ जाती है तदनंतर वह पुष्ट रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है जो रोगी के शरीर में स्वेदता तथा शोथ के लक्षण ऊपर आते हैं रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाते हैं शरीर के संधि में अधिक पीड़ा होती है दोष अधिक के होने पर वह मेधा में पहुंच जाता है जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है रोगी के इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है अर्थात वह चलने फिरने में अक्षत हो जाता है रोगी के शरीर दुभेद उत्पन्न हो जाता है कुष्ठ रोग में कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो पर वह दोष स्त्री और संतान के लिए बाधक हो जाता है रस रक्तादि धातुगत में अपने-अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथा धातुगत पुष्टों के लक्षण भी हो जाते हैं सुत्र और कुष्ठ इन दोनों रोगों की उत्पत्ति का इनकी चिकित्सा भी एक ही हैं इसे को विलास तथा दारुण भी कहते हैं इसमें अंतर यह है कि कुष्ठ सन्नपातिक है और स्त्रित्र अलग-अलग दोषों से उत्पन्न होता है कुष्ठ श्रावी है और स्त्रित्र अपरि कुष्ठ रसादे सातों धातुओं पर आक्रमण करता है और स्त्रित्र रक्त मांस तथा मेद इन तीन धातुओं का आश्रय वातज और आज ध्यान के, के कारण उत्पन्न हुई स्वित्र कुष्ठ रोग आरोन वर्ण का होता है जब यहाँ पित्त दोष के कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पादप पत्र के समान या ताम्र पत्र होता है यह दाह युक्त और रोम विनाशक होता है कफज दोष के कारण उबरा हुआ मित्र श्वेत श्वेतवर्ण सघन भारी और खुजली से युक्त होता है ये श्वेत क्रमशः रक्त मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात वातय विस्तृत रक्त से पित्तय मिश्रित मांस से तथा कफज मित्र मेद होता है अरुण आदि के आधार पर ही शुत्र के वात के दोष चरित्र रोग जब तक रक्त अस्थृत होता है तब तक उसकी चिकित्सा संभव है मांसगत होते ही वह कष्टसाध्य हो जाता है और इसके बाद तो जब वह मेधा में पहुंच जाता है तब अत्यंत कष्टसाध्य हो जाता है जो मित्र कृष्ण वर्ण वाले रोमों से भरा हुआ होता है, उसके दाग एक दूसरे से संलग्न नहीं होते, वह अत्यधिक समय कारण होकर नया ही होता है और उसका जर्म अग्नि के जलने के कारण नहीं तो उसके चिकित्सा असाध्य समझना चाहिए। यह लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सा के लिए त्याज्य है, क उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है यस् प्राप्त करने के इच्छुक वैद्य को तो विलास नामक मित्र भेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहे क्योंकि इसका उपचार संभव नहीं है प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं रोगी का स्पर्श करने से उसके साथ बैठकर भोजन करने से उसके साथ रहने से एक सहया हो जाता है कृमि रोग 165वां अध्याय धनवंत्र भगवान ने कहा हे सुश्रुत बाह्य और आभ्यांतर भेद के कारण कृमियों के दो प्रकार के हैं उनमें गत जो क्रिमी होते हैं उनका जन्म बाहरी मल का रक्त और विष्ठा से होता है जन्मगत भेद के कारण उसके चार भेद हो जाते हैं किंतु नाम भेद से कृमियों के 20 बाह्य कृमि बाह्य मल से उत्पन्न होते हैं उनका परिमाण आकार और वर्ण तिल के समान होता है उनका निवास प्राणियों की केश राशि तथा उनके वस्त्रों में होता है उनके पैरों वाले उन कृमियों की आकृति सूक्ष्म होती है नामतः उन्हें जूं और लीख कहा जाता है इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के पितिका कांडू तथा गंड नामक रोग कहे गए हैं रोग का एकमात्र कारण शरीर के आद्यंतर के भाग में उत्पन्न होने वाला कृशमज क्रिमी है यह प्राणी के बाह्य शेष में भी उत्पन्न हो सकता है मधुर अन्न गोड दूध दही मछली और नए चावल का भात खाने से प्राणी के आद्यंतरिक भाग में कफ उत्पन्न होता उसमें इस क्रिमी वर्ग की अभिवृद्धि होती है और उसी से निकलकर शरीर में यह सब और फैल जाता है उनमें कुछ चमड़े की मोटी तांतिंग के समान कुछ कीचवे के सदृश कुछ धान्यांकुर के समान छोटे बड़े और कुछ अणु की भांति होते हैं इनका वर्ण श्वेत तथा तांबे के सदृश होता है इस प्रकार ताम्रवर्ण जैसा अंतराद उदरावेष्ट हृदयाद, महागुद चुरव दर्वकुसुम और सुगंध हे ऋषियों इन कृमियों के उत्पन्न होने से प्राणे के ह्रास मुखस्राव अपच अरोशी मूर्छा वमन ज्वर आनाह क्षुधा सोथ तथा पिनस नामक रोग की उत्पत्ति होती है रक्त वाही सिराओं में स्थित रक्त के उत्पन्न होने वाले क्रमी, अनुरूप पाद विहीन, ब्रताकार और ताम्र ब्रांड के होते हैं। अपने सूक्ष्मता के कारण उनमें से कुछ क्रमी तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते। उनके केसाद, रोम, विद्वंस, रोमत्वेब, उदम्बर, शौरस तथा मातर ये छह भेद हैं। इन सभी क्रमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ � गुदा भाग से बाहर निकलने वाले दिश्थाजन्य क्रियों का उत्पन्न होता है, वहीं पर बढ़कर जब ये आवासी की ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियों के डगार और स्वास में विस्थासदरसदुर्गंध आती है। ये क्रिमी लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण स्याम, पीत, स्वेत और कृष्ण होता है। इन क्रिमि� सौ सुराद, सोलाख्य तथा लेलिह ये पांच नाम भेद हैं जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणियों के शरीर में मलभेद सोल दिशटंभ कृशता कर्कस्ता पांडुता रोमाञ्च मंदाग्नि और पांडु तथा गुदा में फजला हटका दोष उत्पन्न हो जाता है नैमिसारण्य के परम पावन पवित्र भूमि पर श्रेष्ठोत्त जी महाराज सौनकाद 88,000 रसियों के लिए धर्मांतर जी महाराज और सुस्त्रुत जी का संबाद जो बीमारियों के उपचार बीमारियों के लक्षण अथवा बीमारियों के कारणों का वर्णन किया गया है इस परम्पावन आख्यान को नैम के परम पावन पवित्र भूमि पर श्रेष्ठ जी महाराज व्यासक सिस्ट्रियों श्रेष्ठ सोनकादि 88000 ऋषियों के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं ऋषियों इस प्रकार धनवंतरी जी महाराज ने आयुर्वेद उद्गत इन रोगों का निदान किया है औषधियों के द्वारा इनका उपचार बताया है औषधियों के माध्यम से उपचार करता है तो निश्चित रूप से उनकी उन व्याधियों का समन होता है उन व्याधियों का उन्मूलन होता है वे उन व्याधियों के कष्ट से शांति सुख को प्राप्त करते हैं अथवा अपनी व्याधियों को सदा के लिए वे मिटा देते हैं